अच्छी अचानक से विक्रांत खूब जोर से छींक पड़ा उसके छींक की आवाज़ से ट्रेन में अगल बगल बैठे पैसेंजर भी परेशान हो उठे विक्रांत इस वक्त अपनी टीम मेंबर्स के साथ ट्रेन में सवार था ये लोग मुंबई से सीधे जयपुर के लिए निकल चुके थे बाई रोड पर वहाँ जल्दी पहुंचना बेहद मुश्किल था मौसम खराब होने की वजह से उस रूट की सारी फ्लाइट भी कैंसिल चल रही थी ऐसे में इन लोगों को मजबूरन ट्रेन से जयपुर जाना पड़ रहा था चूंकि इन लोगों को अचानक से जयपुर निकलना पड़ा था ऐसे में ये डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों के लिए कंफर्म टिकट भी नहीं दिया जा सका था हालांकि इनके पास सेंट्रल सीआईडी का स्पेशल पास था ऐसे में इन लोगों को ट्रेन में घुसने में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन ट्रेन में जाने के बाद वहाँ सीट पाना थोड़ा मुश्किल काम था पूरी ट्रेन फुल थी लेकिन फिर भी किसी तरह से विक्रांत ने अपनी टीम मेम्बर्स के साथ ही खुद के लिए भी बैठने का इंतज़ाम कर रखा था हालांकि भीड़ ने बीच में ही टोकते हुए कहा हम लोग बस अब दो तीन घंटे में पहुंचने वाले हैं अब यहाँ आप लोग प्लीज कोई बवाल मत करो अच्छा मैं अभी थोड़ा कैंटीन में जा रही हूँ रूही ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि वो अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल आवाक रह गई वो विक्रांत की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी विक्रांत ने एक आदमी का कॉलर पकड़कर उसे उठाकर खड़ा कर दिया और फिर अपने शर्ट के स्लीव से सीट पहुंचते हुए कहा बेबी तुम बैठो यहाँ बैठो तब तक मैं तुम्हारे लिए कोई और सीट भी ढूंढता हूँ लेकिन नैना ने उस सीट पर बैठने के बजाय विक्रांत को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया विक्रांत ने तुरंत ही नैना से माफी मांगते हुए कहा अब मैं भूल गया था अब तो मैं ईमानदार हो गया हूँ सब काम ईमानदारी से करूंगा अब फिर उसने तुरंत ही उस आदमी का शर्ट खींचकर उसे वापस से सीट पर बैठा दिया विक्रांत की इस हरकत पर वो आदमी बेहद कंफ्यूज नजर आ रहा था उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है फिर विक्रांत ने रूही और हर्ष की तरफ पलट कर देखते हुए कहा हर्ष रूही कभी भी अपने दिमाग में ये बात हावी मत होने देना कि तुम स्पेशल एजेंट्स हो हम सभी लोग पब्लिक के नौकर हैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही हमें ये पद दिया गया है इसीलिए जब भी किसी से मिलो तो उससे बहुत प्यार से पेश आओ जनता की सेवा ही हमारा धर्म है समझे हर्ष और रूही इस वक्त बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देखते हुए उसकी बातें सुने जा रहे थे उन्हें विक्रांत से ऐसे उपदेश की उम्मीद तो खतई नहीं थी खैर वो लोग काफी देर तक विक्रांत के ज्ञान की बातों को अपने दिमाग में बैठाने में लगे हुए थे तभी वहाँ ट्रेन में एक ओल्ड एज की औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी तो मेरी सीट पर बैठे हो देखो मेरा टिकट ये मेरी सीट है उसने चिल्लाते हुए कहा अरे आंटी जी क्या बात कर रही हैं आप ये मेरी सीट है मेरी सीट पर बैठे तकरीबन तीस बत्तीस साल के शख्स ने जवाब दिया अरे मैं झूठ बोल रही हूँ क्या ये मेरे पास टिकट है मेरे बेटे ने बुक किया था उस अधेड़ महिला ने अपना टिकट उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा अरे ये ये तो फेक टिकट है आपकी सीट नहीं है ये आपकी सीट नहीं है उस शख्स ने एक नज़र टिकट में देखते हुए कहा अरे बहुत बदतमीज हो शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरे की सीट पर बैठ गए हो तुम अपना टिकट दिखाओ आंटी ने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा इस दौरान वहाँ अगल बगल बैठे लोगों की नजर उन्हीं दोनों के ऊपर टिकी हुई थी मैं आपको क्यों दिखाऊं टिकट ये मेरी सीट है बस आपकी टिकट फेक है उस शख्स ने भी चिल्लाते हुए कहा रुको अभी टीटी टी को बुलाकर लाती फिर तो दिखाओगे न टिकट इतना कहकर वो अधेड़ महिला पीछे की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक से विक्रांत ने वहां पहुंचकर उस शख्स का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा दिया साल बड़ों से कैसे बात की जाती है किसी ने सिखाया नहीं क्या विक्रांत ने उस शख्स का सिर ऊपर बने हुए लगेज रैक में बढ़ाते हुए कहा चुपचाप सामान उठा और निकल इधर से वरना हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा अरे मैडम आपकी सीट ये नहीं है ये टिकट फेक है कहाँ से लिया था आपने ये टिकट टीटी ने उस अधेड़ महिला का टिकट ध्यान से देखते हुए कहा जैसे विक्रांत के कान में टी की आवाज़ गई वो सन्न रह गया उसने तुरंत ही उस शख्स का कॉलर छोड़ दिया और फिर अपने पीछे खड़े हर्ष की तरफ देख बोल पड़ा टॉयलेट इधर ही है न इतना कहकर विक्रांत पल भर में वहाँ से गायब हो गया मैंने आपको पहले ही बताया था विक्रांत ने फोन पर अपने कमांडिंग ऑफिसर अनूप से बात करते हुए कहा आप शैरलॉक को पब्लिक टॉयलेट से दूर रखना वो हर मामले में ठीक है बस इतनी कमी है कि वो जहाँ कहीं भी टॉयलेट देखता है वहीं रुक जाता है टॉयलेट की स्मेल उसके नाक में बहुत तेज जाती है लेकिन आप टेंशन मत लेना वो बस टॉयलेट स्मेल करता है खाता कभी नहीं है दरअसल जयपुर के लिए निकलने से पहले विक्रांत ने अपने कुत्ते शैरलॉक होम्स को अपने कमांडिंग ऑफिसर अनूप सहगल के पास छोड़ दिया था ट्रेन में उसे लेकर जाना पॉसिबल नहीं था और विक्रांत के पास घर जाकर उसे छोड़ने का टाइम नहीं था फोन के दूसरी तरफ से अनूप ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा क्या बातें कर रहे हो भाई तुम्हारा कुत्ता ना सिर्फ टॉयलेट सूंघता है बल्कि मौका मिलने पर पॉटी तक खा लेता है इंसान की कुत्तों की जिसकी पॉटी मिल जाए बहुत प्रेम से खाता है ये उसके बाद इसको डेली रोस्टेड चिकन चाहिए और हड्डियाँ भाई मैं तो एक दिन में ही परेशान हो गया हूँ इससे यह सुनकर विक्रांत जोर से हंस पड़ा और उसने हंसते हुए कहा रुको कुछ दिन बस मैं जल्दी ये केस सॉल्व कर लेता हूँ फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ चलो बाद में बात करता हूँ जब विक्रांत ने फ़ोन रखा तब तक ट्रेन जयपुर स्टेशन पर पहुँच चुकी थी ट्रेन से उतरने के बाद हर्षित ने उस ऑफिसर से मुलाकात की जिसे यहाँ पर उन लोगों को रिसीव करने के लिए भेजा गया था यह भी अधेड़ उम्र का शख्स था और इसका नाम मुकेश त्रिवेदी था उसने अपना इंट्रोडक्शन ख़ुद को जयपुर पुलिस का डिप्टी ब्यूरो चीफ बताते हुए दिया जैसे ही विक्रांत के साथ उनका परिचय हुआ तुरंत ही उन्होंने विक्रांत को बताते हुए कहा ब्यूरो चीफ नीरज साहब थोड़ा बिजी थे मंत्री जी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे जैसे ही आप लोगों के आने की खबर मिली तुरंत यहाँ आने के लिए निकल पड़े थे लेकिन सर अभी उनको पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता और उससे पहले ही आप लोगों की ट्रेन यहाँ पहुँच गई इसीलिए उन्होंने मुझे आप लोगों को रिसीव करने के लिए भेज दिया सर की तरफ से आपको सॉरी अरे कोई बात नहीं उनको बोलो हड़बड़ी ना करें आराम से आएं। विक्रांत ने डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब को समझाते हुए कहा कोई जल्दी नहीं है तभी नैना ने, ने तुरंत ही काम की बात शुरू करते हुए कहा अरे हम लोग डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब से ही मिलकर बहुत खुश हैं आपको तो पता ही होगा कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं टाइम की कमी है तो प्लीज़ आप हमें सीधे क्राइम सीन पर ले चलें डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश त्रिवेदी ने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा अच्छा अभी तो अंधेरा होने वाला है आप लोग थोड़ा आराम नहीं करेंगे हम लोगों ने आपके आराम करने का इंतजाम कर रखा है थोड़ी देर आराम कर लेते हर्षद ने उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही कहा अरे आप मजाक कर रहे हैं अभी तो बस दोपहर के तीन बजे हैं हम लोगों को आप सीधे जेल ले चलिए पहले हम सस्पेक्ट से मिलेंगे मैंने आगे कहा और हाँ आपके क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैप्टन का है हमें उनसे मिलकर केस की सारी डिटेल लेनी है डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश ने फिर अपना सिर हराते हुए कहा गाड़ी रेडी है आप लोग चलिए अभी सीधे जेल चलकर आपको सस्पेक्ट से मिलवाते हैं अभी अभी वो हमारे कैप्टन साहब को बच्चा होने वाला है तो क्या क्या मजाक बना रखा है अब चाहे उनको बच्चा हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं हमें बस वहाँ पर एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमें केस की सारी इन्फॉर्मेशन दे सके डिप्टी ब्यूरो चीफ ने थोड़ा लज्जित होते हुए कहा मैडम अब क्या बताएं आपको आज दोपहर में ही हमें एक मर्डर केस का ख़बर मिला है हमें एक फ्लैट में डेड बॉडी मिली है तो हमारी पूरी पुलिस टीम वहाँ गई हुई है ये सुनकर विक्रांत बिल्कुल शॉक्ट रह गया क्या कहा तुमने डेड बॉडी मिली है मर्डर केस है क्या हाँ अभी तो पूरी सिचुएशन हमें पता नहीं है अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते डिप्टी ब्यूरो चीफ ने जवाब दिया अच्छा तो क्या इधर अक्सर मर्डर होते रहते हैं क्या विक्रांत ने सवाल किया